ओम चूड़ा ओूड़ा मणिवर्बल कृतवासुको कृत भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरु गोपवधटीदुकुचौराय तस्म कृष्णा नम संसारम से शर शंकरचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवरो गुरुरात्मे मूर्ति विभागिने व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नमः शाते शां शांति विचारच्रथ यहाँ तो द्रव्यारंभचतु चतुर, सु, चतुर्षु सिया तथा काशरिणा सर... तथा शरीर अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुण इष्य तथा तो आकाश शरीर नाम कहा गया और शरीर शब्द से कहा गया आत्मा नाम मुक्ता बली शरीर शब्द से आत्मा लेना है तो आत्मा कहने से अभी उसमें जीवात्मा भी आ गया परमात्मा भी आ गया अभी परमात्मा में विशेष गुण और वो अव्याप्य वृत्ति परमात्मा का जो विशेष गुण वो अव्याप्यवृत्ति नहीं है इसलिए दिनोक में शंका दिखाते हैं यह कुछ लोग जो कहते हैं वृत्ति विशेष गुणवत्व ईश्वरे अव्याप्तम तदगुणना व्याप्त वृत्तित्वादिति व्याप्यवृत्तिवादिति वृत्ति विशेष गुण तदवान ईश्वर ये नहीं है अर्थात ईश्वर में जो विशेष गुण है ईश्वर में विशेष गुण क्या रहेगा ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये तीन जो विशेष गुण ईश्वर में है ये अव्याप्यवृत्ति नहीं है ये व्याप्यवृत्ति है तो ये व्याप्यवृत्ति क्यों है दीनकी में देखिए इस पुस्तक में तो पूर्व पृष्ठा में है अंतिम पंक्ति में दिया प्रतीक व्याप्यवृत्तिश्वर से शरीर विरहण तद अव छिन्न तो असंभवाद जीवात्मा में जो विशेष गुण रहते हैं ज्ञान इच्छा प्रयत्न इत्यादि ये जीव का शरीर है तो शरीर अवच्छेदन ये विशेष गुण रहेंगे किंतु ईश्वर का शरीर नहीं है इसलिए अवच्छेद का नहीं रहने से ईश्वर का जो विशेष गुण ये सब अव्याप्यवृत्ति नहीं होंगे क्योंकि अव्यापृत्ति करने के लिए अवच्छेद को चाहिए अवच्छेद नहीं है तो अव्याप्यवृत्ति विशेष गुणवत्व ये लक्षण ईश्वर में गया नहीं आत्मा का साधर्म्य होना चाहिए यह लक्षण यह साधर्म्य ईश्वरे अव्याप्तम तदगुणा ईश्वर गुणा व्याप्यवृत्ति क्योंकि अवच्छेदक नहीं है शरीर अवच्छेदक वहाँ नहीं है शरीर नहीं है ईश्वर में इति सिद्धांत के ताकि तव्याप्यवृत्ति पदेन तो अव्याप्य वृत्ति विशेष गुण और क्षणिको विशेष गुण कहा गया तो अव्याप्य वृत्ति विशेष गुण वृत्ति पदयन अव्याप्य वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति महत्व से विवक्षित्व अव्याप्यवृत्ति शब्द का अर्थ कहते हैं अव्याप्य वृत्ति वृत्ति और गुणत्व व्याप्य ये जाति का दो विशेषण हो गया अव्याप्य वृत्ति में रहेगा और गुणत्व का व्याप्य होगा ऐसा जो जाति तो अव्याप्य वृत्ति में जीव का जो ज्ञान है इच्छा है प्रयत्न है ये अव्याप्यवृत्ति है शरीर अवचिन्न हो गया तो अव्याप्यवृत्ति वृत्ति जाति कौन हो जाएगा अव्याप्यवृत्ति वृत्ति जाति अव्याप्यवृत्ति जो गुण उसमें रहेगा जो जाति ज्ञान इच्छा प्रयत्न इसमें जाती रहेंगे ज्ञान तो, इच्छा तो प्रयत्न तो, यह जो जाती हो गई ये अव्याप्य वृत्ति वृत्ति है अव्याप्य वृत्तो वृत्तिर ये सम जाती नाम अथवा यश जाते हैं या साम जाति नाम अव्याप्यवृत्ति वृत्ति और ये जो ज्ञानत्व तो, इच्छा तो प्रयत्नत्व तो, ये सब गुणत्वव्याप्य जाति है तो अव्याप्य वृत्ति वृत्ति और गुणत्व व्याप्य तभी ज्ञानत्व जाति मत ज्ञानम ईश्वर में रहेगा ईश्वर में जो ज्ञान है उसमें ज्ञानत्व जाति रहेगी तो होने से अव्याप्य वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति मत्वम ईश्वर ज्ञान में भी आ जाएगा ना जाति मत हो गया ईश्वर ज्ञान जाति मत हो गया ईश्वर ज्ञानम और जाति मत्व वो ईश्वर ज्ञान में भी आ जाएगा क्योंकि कहता है कि वो विशेष गुण ईश्वर में नहीं रहेंगे कहते हैं कि विशेष गुण भी ईश्वर में ही आ जा मतलब ईश्वर का ज्ञान में भी ये धर्म आ जाएगा अव्याप्य वृत्ति वृत्ति जाति ना ना, ना। अव्याप्य वृत्ति कहते हैं कि अव्याप्य वृत्ति गुण ये साधर्म्य है अर्थात वो गुण ईश्वर में रहना चाहिए जो गुण की अव्याप्य वृत्ति यह होना चाहिए न न अव्याप्य वृत्ति वो गुण होना चाहिए जो ईश्वर में रहना चाहिए पूर्व पक्ष कहता है कि पूर्व ईश्वर में तो अव्याप्य वृत्ति गुण रहा नहीं तो इसमें जो अव्याप्य वृत्ति गुण कहा गया तो ये अव्याप्य वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है कहते हैं वो जाति वाला होना चाहिए वो गुणा कौन सा जाति वाला जो जाति अव्याप्य वृत्ति वृत्ति है अव्याप्य वृत्ति में रहने वाली जो जाति ज्ञानत्व वो जाति वाला होगा ज्ञानम तो अभी कहते हैं कि अव्याप्य वृत्ति शब्द का अर्थ हो गया कि अव्याप्य वृत्ति वृत्ति जाति मत जाति वाला वो जाति नहीं जाति वाला अभी हो जाएगा जाति हो गया तुम अव्याप्य वृत्ति वृत्ति जाति हो गया ज्ञान तुम ऐसा जाति वाला हो जाएगा ज्ञान और ये ज्ञान मतलब यह भी वृत्ति का अर्थ कहने से यह अव्यापक वृत्ति गुण अर्थात तो अव्याप्य वृत्ति में रहने वाली जाति वाला जो गुण है तो अव्यापक वृत्ति में रहने वाली जाति हो गया ज्ञान तुम इच्छा तुम और ऐसा ज्ञान तो इच्छा तो वाला हो जाएगा ज्ञान तो ये रहेगा ईश्वर में भी रहेगा ज्ञानत्व ज्ञानत्व जीव जीव ज्ञान में भी ज्ञानत्व तो रहेगा ज्ञानत्व ज्ञान में रहेगा जीव ज्ञान में ना ईश्वर ज्ञान में तो ज्ञानत्व ईश्वर ज्ञान में नहीं रहेगा अव्याप्य वृत्ति वृत्ति जाति ज्ञानत्व है अव्याप्य वृत्ति हो गया जीव ज्ञानम है उसमें रहेगा ज्ञानत्व जाति वही ज्ञानत्व जाति वाला ज्ञानम वो ईश्वर में नहीं रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि चक्षुर तो ग्राह्य जाति हो गया रूपत्व ये जो रूपत्व जाति वाला रूप केवल घट में रहेगा परमाणु में रूपत्व जाति वाला रूप ये परमाणु में रहेगा ना घट में रहेगा दोनों में रहेगा जाति के विशेषण देते हैं जाति केवल परमाणु में रूपत्व जाति रह जाए परमाणु रूपों रूप में ना घट रूप में रहेगा रूपत्व जाति सर्वत्र रहेगा अभी रूपत्व जाति चक्ष ग्राह्य है तो किंतु रूपत्व जाति ये परमाणु में रूप दिखेगा क्या नहीं दिखेगा तो परमाणु में रूप नहीं दिखेगा तो वो परमाणु रूप में रूपत्व है ऐसा वहाँ दिख जाएगा क्या कहेंगे कोई नहीं कहे? किंतु रूपत्व जाति घट रूपों में दिखेगा तो जाति तो समान है तो समान जाति परमाणु रूपों में भी रहेगा इसी प्रकार यहाँ भी तो वही समान ज्ञानत्व तो जाति जो कि जीव ज्ञान में रहता है रहने से अव्याप्य वृत्ति वृत्ति हो गया ऐसे जाति मत हो गया वो ज्ञान ईश्वर ज्ञान तो वो अव्याप्य वृत्ति वृत्ति जाति मत जो विशेष गुण हो गया ज्ञानम वो भी ईश्वर में भी रह जाएगा तो अव्याप्य वृत्ति शब्द का अर्थ कर देंगे अव्याप्य वृत्ति वृत्ति जाति मत एक हो गया और गुणत्व व्याप्य भी होना ब् चाहिए ईश्वर का ज्ञान हाँ ईश्वर का ज्ञान अव्यापक वृत्ति नहीं है नहीं है उसका तो वृत्ति करने के लिए अवच्छेद कहीं नहीं है ना तो इसलिए ईश्वर का ज्ञान अव्यापक वृत्ति नहीं है इसलिए लक्षण अव्याप्त oh हो जाता है साधारण में ईश्वर ज्ञान में मतलब ईश्वर में गया नहीं तो सिद्धांत कह दिया कि अव्याप्य वृत्ति शब्द का अर्थ कह देंगे वो जातिमान अव्यापक वृत्ति में जो जाति रहेगी वो जाति मान हो जाएगा वो मान चाहे वो अव्याप्रृत्ति हो चाहे अव्यापक वृत्ति नहीं हो जाति मान जो है किंतु वो जाति और व्यापक में भी रह जाती है और व्यापक वृत्ति में भी रह गई रह जाए किंतु वो जाति अव्यापत्ति में रहते हैं नहीं रहती है रह गया और व्यापक में भी रहती है अगर रहने दीजिए हम कहते हैं वो जातिमान जो कि जाति और में रहता है ठीक है ज्ञान तदवान वो भी हो जाएगा ईश्वर ज्ञान भी हो जाएगा अच्छा ये अव्याप्य वृत्ति शब्द का अर्थ हो गया अव्याप्य वृत्ति वृत्ति अच्छा अभी अव्याप्य वृत्ति हो गया जीव ज्ञान उसमें जाती रहेगी ज्ञानत्व जीव ज्ञान में किन्तु सत्ता सत्ता भी रहेगी अगर हम अव्याप्य वृत्ति वृत्ति जाति कहेंगे तो सत्ता भी अव्याप्य वृत्ति वृत्ति जाति हो जाएगी इसलिए सत्ता को वारण करने के लिए कहते हैं गुणत्व व्याप्य वो जाति गुणत्व का व्याप्य होना चाहिए तब सत्ता का ग्रहण नहीं हो पाएगा अच्छा तो अभी अव्याप्य वृत्ति शब्द का अर्थ यह कह देंगे अर्थात तो अव्याप्य वृत्ति वृत्ति जातिमत और गुणत्व व्याप्य जाति मत जाति का जो विशेषण दे दें इस प्रकार की जाति वाला जो होगा वो ज्ञान तो जाती जाति हुआ ज्ञान तो जाती जीव ज्ञान में भी रहेगा ईश्वर ज्ञान में भी रहेगा तो साधर में ईश्वर में भी आ जाएगा ऐसे ज्ञान वाला जो होगा अव्याप्य वृत्तिक और विशेष गुण वाला जो होंगे आगे मूल में न च रूपादीना कदाचित तृतीय क्षण नाश संभवात क्षणिक अभी आप कह दिए कि वृत्ति विशेष गुण वाला जो होगा अथवा क्षणिक विशेष गुण वाला जो होगा दो साधन में कह दिया गया था अभी कहते हैं कि जो क्षणिक विशेष गुण वाला और क्षणिक शब्द से यहाँ उत्पत्ति क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व है उत्पत्ति क्षण में ध्वंस होने वाला बात है यहाँ तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व कहते हैं रूपादिनाम भी कदाचित तृतीय क्षण नाश संभवत कहीं रूप उत्पन्न हुआ और तृतीय क्षण में उसका नाश हो गया तो होने से अभी यह जो रूप हुआ तृतीय क्षण ध्वंस का प्रतियोगी हो गया रूप और रूप विशेष गुण है तो रूपादिनाम भी कदाचित तृतीय क्षण नाश संभवात क्षणिक विशेष गुण कौन हो गया अभी रूप तद्वान तो कौन हो जाएगा घट हो सकता है कभी तो क्षण क्षणिक विशेष गुणवत्व एक कभी घट में भी आ जाएगा अक्षित्यादु अतिव्याप्तम इस प्रकार की संकल आने से अभी उसका उत्तर देते हैं अव्याप्य वृत्ति क्षणिको विशेष गुण उच्यतः अव्याप्य वृति इसका समाधान दे दिए अव्याप्य वृति का अर्थ कर लेंगे अव्याप्य वृत्ति वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति आगे दिया कि क्षणिका विशेष गुण कहते हैं क्षणिक विशेष गुण कहने से घट में भी अतिव्याप्ति हो सकती है तो आत्मा और आकाश का साधर्म्य कहा जा रहा था और वो पृथ्वी में चला गया क्योंकि पृथ्वी भी कभी क्षणिक विशेष गुण वाला हो जा सकती है कोई घटा दे सिद्धांत कहता है नाच्यम तो क्षणिक का अर्थ कह देंगे चतु वृत्ति, जन्या वृत्ति जातिमद विशेष गुणवत्व तदर्थवाद तदर्थवाद टीका में दे दिए उसके आगे दे दिए क्षणिक विशेष गुणवत्वा पाठ ठीक है थोड़ा संशोधन कर लेना है क्षणिक विशेष गुणवत्वा तदर्थवात् तद का अर्थ कर देंगे क्षणिक विशेष गुणवत्व आगे तो तो ठीक है नहीं तो ठीक कर लेना है क्षणिक विशेष गुणवत्व अर्थत्वात् इतना चाहिए तद का अर्थ हो गया क्योंकि अभी क्षणिक विशेष गुणवत्व इसका अभी अर्थ स्पष्ट करते हैं क्षण विशेष अच्छा गुणवत्वा क्षणिक गुणवत्व तदर्थवादिक का अर्थ है क्षणिक गुणवत्व क्षणिक विशेष गुण तद्वान्गे द्रव्य तो उसमें रहेगा क्षणिक विशेष क्या दिया क्षणिक विशेष गुणवत्त पदार्थत्वात्थ अच्छा ठीक है गुणवत्त पदार्थ उसमें तो लगा दिया, दिया। हाँ महाराज जी उसको संशोधन करवाए हैं क्षणिक विशेष गुणवत्वात् त्वार। ऐसे महाराज जी संशोधन क्षणिक विशेष गुणवत्वा अच्छा हाँ इसलिए संशोधन ठीक है अर्थ उस प्रकार की भी लग जाएगा अच्छा हाँ मूल में देखेंगे मुक्तावली में चतुः क्षण वृत्ति और जन्य चार क्षण रहेगा और जन्य होगा ये घटादि हो सकते हैं घटादि चार क्षण रहेंगे रहेंगे और जन्य भी है उसमें अवृत्ति अर्थात तो उसमें न रहे जो जाति चार क्षण रहने वाले और जन्य होने वाले उसमें रहने वाले जो जाति ये देखिए टीका में दिनोकरी में चतुक्षण वृत्ति प्रति क्या चतुक्षण वृत्ति यानी जन्यानी चार क्षण में रहने वाले जितने जन्य पदार्थ है कौन कहते हैं घटादिनी वो घटादि में अवृत्ति या जाति घटादि में अवृत्ति घटादि में नहीं रहने वाले जाति ज्ञानत्वादी होंगे अभी विशेष गुण क्षणिक विशेष गुण ये आकाश और आत्मा का इस आधार में विचार किया जाता है तो आत्मा ये आत्मा का ये आधार में विचार करने का समय है। कहते हैं ज्ञानत्व को लेकर के क्षणिक विशेष गुण कहेंगे वह तो जो ज्ञानत्व हुआ ये घटादि में नहीं रहेगी ये जाती ज्ञानत् जाती चतुक्षण वृत्ति यानी जनयानी घटादिनी तद अवृत्तिर या जाति घटादि में नहीं रहने वाली जो जाति कौन है कहते हैं ज्ञानत्वादि ज्ञान तो इच्छा इत्यादि तदवान यो विशेष गुण अर्थात यह जाति वाला जो विशेष गुण हो जाएगा कौन हो जाएंगे ज्ञानत्वादि जाति वाला विशेष गुण कौन हो जाएगा ज्ञान कहते हैं ज्ञान आदिश तदवत्व तो ये विशेष गुण हो गया ज्ञान आदि अभी तदवत्वम तद्वान हो जाएगा आत्मा तदवत्वम आत्मादौ सत्वात् लक्षण समन्वय हुआ लक्षण अर्थात में आत्मा में हुआ क्या साधर में हुआ मूल में कहें चतुषण वृत्ति और जन्य चतुक्षण वृत्ति और जन्य कौन हो गया पदार्थ घट आदि और उसमें अवृत्ति जाति कौन हुई ज्ञानत्वादि तो ओ जाति मत कौन हो जाएगा ज्ञानम ओ ज्ञानम विशेष गुण है तो यह ज्ञानवत्त ये सकल आत्मा में ज्ञानवत्व आ जाएगा तो चतुक्षण वृत्ति जन्य अवृत्ति जातिमत विशेष गुण गुणवत्वम ये दिया तभी इसमें पदकृत्य चतुक्षण वृत्ति दिए जन्य दिए अवृत्ति जाति का सब इतने ये जो घटक पद देते हैं ये सब अभी तात्पर्य आगे कहते हैं टीका में अत्र वृत्तित्व वृत्तिव चतु क्षण वृत्ति यह कहा गया तो चतुःक्षण वृत्ति अजन अजन्य चतुक्षण रहना चाहिए और अजन्य होना चाहिए ऐसा जो पदार्थ हो गया घटादि और घटादि में वृत्ति कौन सा जाती होगी घटादि में वृत्ति तो, घटत्व पृथ्वीत्व तो, द्रव्यत्व तो, सत्ता इत्यादि हो जाएंगे क्या हाँ चतुक्षण वृत्ति जन्य जन्य हो गया घटादि उसमें वृत्ति हो जाएगा घटत्व पृथ्वीत्व तो इत्यादि और उसमें अवृत्ति होगा ज्ञानत्व इच्छात्व तो इत्यादि तो अभी जो ये घटादि में जो कि चतुक्षण वृत्ति जन्य हुए इसमें अब वृत्तित्व तो कहते हैं घटत्व द्रव्य पृथ्वीत्व इत्यादि और अवृत्तित्व कहते हैं ज्ञानत्व इच्छात्व तो इत्यादि ये वृत्तिवम घट में घटत्व किस से रहता है समवाय संबंध से और ज्ञानत्व घट में समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा तो ये जो अवृत्ति में जो घटक पद आया वृत्ति यह वृत्ति समवाय संबंध न वृत्ति लेना चाहिए नहीं तो चतुक्षण वृत्ति जन्य किसको ले रहे हैं हम लोग घट अब वो घट में काली का संबंध न ज्ञानत्व रहेगा तो अगर आप यहाँ चतुक्षण वृत्ति जन्य में अवृत्ति या अवृत्ति का जो घटक है वृत्ति इसको समवाय संबंध नहीं कहेंगे तब तो काली का संबंध है ना ज्ञानत्व तो चतुक्षण वृत्ति जन्य घट में भी रह जाएगा तो चतुक्षण वृत्ति जन्य अवृत्ति जाति तो ज्ञानत्व तो होगा काली का संबंध ना नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि चतुक्षण वृत्ति जन्य जो आवृत्ति दिया है वहाँ वृत्तित्व का घटक संबंध समवाय संबंध होना चाहिए दिन करी में अत्रच वृत्तिव ये वृत्तिव शब्द कहाँ है चतुक्षण वृत्ति वो वृत्ति वृत्ति जो अवृत्ति है वो अवृत्ति का जो घटक अंश है वृत्ति वो समवाय संबंध से होना चाहिए और चतुक्षण वृत्ति जन्य चतुक्षण वृत्ति और जन्य ये चतुक्षण वृति जन्य किसको ले रहे हैं घटादि को ये घटादि चतुक्षण में रहेंगे तो चतुक्षण क्या पदार्थ है काल है तो काल में यह जो पदार्थ रहेंगे घटा आदि वहाँ समवाय सम से रह जाएंगे काल में घटा वो नहीं है तो इसलिए जो आगे अवृत्ति दिया वो अवृत्ति का जो घटक है वृत्ति वह वृत्ति समवाय सम से कहना चाहिए अत्र च वृत्तिव अर्थात जो जनयावृत्ति दिया है वो जनयावृत्ति में जो वृत्तित्व तो है वो समवाय सम्बंधन उससे क्या हुआ जन्य मात्रे घटादि सब जन्य है चतुक्षण वृत्ति और जन्य जितने सारे जन्य है सभी जन्य मात्रे कालिकेन ज्ञानत्व वृत्तिवे तो नक्ष्यति चतुक्षण वृत्ति जन्य जितने भी जन्य होंगे सभी में कालिक का संबंध है न ज्ञानत्व तो रह जाएगा तो रहने पर भी कोई हानि नहीं है हम तो यहाँ वृत्तित्व तो अवृत्तित्व तो ये संवाय संबंध से कहते हैं अगर यहाँ चतुक्षण वृत्ति जन्य और वृत्ति संवाय नहीं करके कालिक को कहेंगे तो यह ज्ञानत्वादि जाति ये सब ग्रहण नहीं हो पाएंगे लक्षण का घटकत्व ना क्योंकि ज्ञानत्व तो, तो चतुक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति हो जाएगा ऐसा फिर जाति नहीं मिलेंगे जो चतुक्षण वृत्ति जन्य में अवृत्ति होगा कालिका संबंध न सभी जाति रह जाएंगे जन्य पदार्थ में अच्छा तेन जन्य मात्रे तेन का क्या अर्थ कहेंगे वृत्तिव समयन ये कथन है ना जन्य मात्रे कालिकेन ज्ञानत्व वृत्ति सकल जन्य पदार्थ में घटादि में कालिक संबंध से ज्ञानत्व रह जाने पर भी कोई क्षति नहीं है आगे कहते हैं च ज्ञानत्वादेर जन्य च्ञानत्वादे जन्य जन्यवृत्तिवाद असम्भव वाराणा वृत्त्यन्तम अभी यह जो साधर्म्य कहा गया इसमें वृत्ति कितना है चतुक्षण वृत्ति तो ये जो वृत्ति हो गया अभी ये चतुक्षण वृत्ति ये किसका विशेषण दिया गया घटादि का घटादि के लिए यहाँ क्या पद है घटादि के लिए क्या शब्द यहाँ है जन्य तो जन्य का विशेषण हो गया चतुक्षण तो चतुक्षण वृत्ति और जन्य ये जो वृत्ति अंतम अर्थात तो चतुक्षण वृत्ति यहाँ पर्यंत लेना है जो कि जन्य का विशेषण दे दिया गया अच्छा चतु वृत्ति च अगर उसको नहीं देंगे चतुक्षण वृत्ति को नहीं देंगे तो क्या साधन में हो जाएगा जन्य अवृत्ति जाति मत विशेष गुणवत्वम अर्थात जन्य में नहीं रहे ऐसा जो जाति ये जो ज्ञानत्व तो जाति ये जन्य में रहेगा ज्ञानत्व तो जाति जन्य में रहेगा क्योंकि जो जीव ज्ञान है वो जन्य है तो ज्ञानोत्व तो जाति जन्य वृत्ति हो गया आप लक्षण कहते हैं लक्षण अर्थात साधर्म्य साधर्म्य कहते हैं जन्यवृत्ति तो ज्ञानत्व का ग्रहण हो पाएगा फिर वो तो, तो जन्यवृत्ति हो गया इसलिए वृत्ति अंतम च वृत्ति अर्थात कहाँ तक हुआ वृत्ति तो ये क्यों दिया ये किसका विशेषण दे रहे हैं जन्य का तो वृत्ति च जो जन्य विशेषण दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं कहते हैं ज्ञानत्वा देर जन्य वृत्ति ज्ञानत्व जन्यवृत्ति है तो लक्षण असंभव हो जाएगा अर्थात ये साधर्म समन्वय ही नहीं होगा ज्ञानत्वादर जन्यवृत्तित्व ज्ञानत्व तो जन्यवृत्ति क्यों हो गया ईश्वर ज्ञान जन्य है क्या तो फिर ये जन्यवृत्ति क्यों हो जाएगा जीव ज्ञान को लेकर के तो ज्ञानत्वादर जन्यवृत्तित्व कैसे अच्छा तो जो आप कहते हैं चतुक्षण वृत्ति इसको नहीं कहेंगे तो आपका लक्षण हो जाएगा जन्य वृत्ति जाति मत विशेष गुण वाला तो जन्य जन्यवृत्ति जन्य अवृत्ति जाति चतु नहीं कहेंगे तो जन्य लिया जाएगा जीव ज्ञान भी जन्य है और जीव ज्ञान में अवृत्ति ज्ञानत्व तो होगा जो ज्ञानत्व तो जाति वो जन्य वृत्ति है ना जन्य अवृत्ति है जन्य वृत्ति है और जन्य अवृत्ति अर्थात ईश्वर ज्ञान जन्य नहीं है तो कहेंगे ईश्वर ज्ञान में भी ये तो रहा कहते वहाँ रहे जन्य में रहा नहीं रहा जन्य में रह गया इसलिए कहते हैं कि ज्ञान तो तो जन्यवृत्ति हो गया आपका साधन में कहते हैं जन्य अवृत्ति तो जन्य अवृत्ति कहने से ज्ञानत्व तो का ग्रहण होगा कैसे होगा तो ए, ये जो ज्ञानोत्व जाती ये जन्य वृत्ति भी हुआ तो इसलिए हमको वो जाति लेना है कि वो जन्य अवृत्ति होना चाहिए जो ज्ञानोत्व हुआ वो जन्य वृत्ति भी हो गया जन्य अच्छा ईश्वर ज्ञान में भी अगर लेंगे तो यहाँ क्या कहता है कि जन्य में न रहे इसका अर्थ हो जाएगा अजन्य में रहे ऐसा होना चाहिए अजन्य में रहा किंतु यहाँ क्या कहते हैं जन्य में न रहे तो केवल औजन्य में रहे किंतु जो ज्ञानत्व तो, वो केवल औजन्य में रहा क्या जन्य में भी रह गया और हम साधर्म्य का लक्षण कहते हैं जन्य में न रहे और ये तो जन्य में रह गया जन्य में न रहता केवल औजन्य में रहे तो ठीक है किंतु ये तो जन्य में रहता है जो हमारा निषेध किया जाता है तो इसलिए उसका ग्रहण नहीं होगा अच्छा टीका में वृत्त्यंतम च ज्ञानत्वादेर जन्य वृत्तिवाद और हम लक्षण कहते हैं कि जन्य में अवृत्ति हो और ज्ञानत्व तो जन्य में वृत्ति हो गया इसलिए लक्षण का घटक नहीं बनेगा असम्भव वारणा अच्छा अभी मूल में लक्षण हो गया चतुक्षण वृत्ति जन्य अवृत्ति जातिमत विशेष गुणवत्व चतुक्षण वृत्ति जन्य अवृत्ति जाति हो गई ज्ञानत्व और ज्ञानत्व तो वाला हो जाएगा ज्ञान ये विशेष गुण है विशेष गुण वाला ईश्वर हो जाएगा ईश्वर में भी चतुक्षण वृत्ति अवृत्ति जाति मत विशेष गुणवत्वम ईश्वर में भी आ जाएगा टीका मैं अब अभी चतुक्षण क्यों कह दिए आपको चतुक्षण वृत्ति से किसको ले रहे हैं चतुक्षण वृत्ति और जन्य घटा दी वो त्रीक्षण वृत्ति है त्रिक्षण वृत्ति भी है तो आप त्रिक्षण वृत्ति जन्य नहीं कह करके क्यों चतुक्षण वृत्ति जन्य कह दिए इसके लिए भी दिखाते हैं पदवृत्ति ननु दिनोक में त्रिक्षण नक्षत्र नक्ष वृत्त्यंतम च वृत्त्यंतम च अच्छा क्यों भाई लक्षण है जन्य अवृत्ति ईश्वर में नहीं जाएगा ईश्वर ज्ञान ईश्वर ज्ञान जन्य नहीं है जन्य अवृत्ति और अजन्य वृत्ति ये दोनों समानार्थों का है क्या नहीं है ज्ञान तो अजन्य में रहता है ठीक है किंतु हम कहते हैं कि जन्य में न रहे अजन्य में रहे, रहे। हमको ऐसा जाति लेना है जो जन्य में न रहे और ज्ञान तो जन्य में रह गया ये दोष हो गया अजन्य में रहा वो दोष नहीं है जैसे कहते हैं कि अव्याप्ति लक्षण अव्याप्ति का क्या लक्षण है लक्ष्य लक्ष्य का देश अवृत्ति तो लक्ष्य का देश वृत्ति है लक्ष्य का देश वृत्ति है नहीं है किंतु वो दोष है क्या मतलब तो लक्ष्य के देश में रहना चाहिए रहा लक्ष्य के देश में नहीं रहा ये दोष हुआ इसी प्रकार के हम कहते हैं कि जन्य में न रहे किंतु रह गया ये दोष हुआ अजन्य में रहा रहे उसमें क्या है वो हम निषेध नहीं कर रहे हैं ये तात्पर्य है यहाँ अच्छा देखिए टीका मैं त्रिक्षणवृत्ति नहीं कहकर के चतु क्षणवृत्ति ये क्यों कहें त्रिक्षण वृत्तिव उपेक्ष्य पूर्वपक्ष कह रहे हैं त्रिक्षण वृत्तिव उपेक्षा त्रिकक्षण वृत्ति कहने से घटादि ग्रहण हो सकता था हो जाएगा उसका आप उपेक्षा करके चतुक्षण वृत्ति पर्यंत अनुधावने तब पर्यंत अनुधावन किए उसमें प्रयोजन अभाव कोई आवश्यक नहीं था अभी एकदशी कहेगा त्रिक्षण चतुक्षण इसमें क्या अंतर पड़ता है दुकान में गया तीन रुपया चार रुपया का वापस आ जाते क्या दे देते दे हैं ना ये एकदेशी ऐसी प्रकार कह देते हैं त्रित्व चतुष्ट ओर लाघव गौरव भी रहे न चतुष्ट उपादान इच्छा एवं नियामिका एक वो मुनि लोग व स्वतंत्र होते हैं कौन उनका नियमन करेगा तो त्रित्व चतुष्टोर लाघव गौरव इसमें कोई नहीं है तो होने से चतुष्ट उपादान है इच्छा एवं नियमिका ये थोड़ा न्याय का ये नहीं हुआ तो उनका योग्य नहीं हुआ फिर भी इसी प्रकार एकदेशी कहने से पूर्व पक्ष कहते हैं प्रथम उपस्थितत्व रूप लाघवश्य अ तृत्व संभवात् तो लाघव गौरव कैसे नहीं है बुद्धि में प्रथम उपस्थित तृत्व होगा ना चतुष्ट होगा त्रित्व तो उपस्थिती कृत लाघवत्व अतृत्व में रहा तो कैसे कह देंगे लाघव नहीं रहा इस प्रकार पूर्वपक्ष कहने से सिद्धांति कहता हैं अगर आप त्री क्षण वृत्ति और जन्य कहेंगे ये प्रथम क्षण में अपेक्षाबुद्धि होगी उसका पूर्व क्षण में अयम एक हुआ उसको नहीं लेंगे तो प्रथम क्षण में अपेक्षाबुद्धि द्वितीय क्षण में द्वित्व की उत्पत्ति तृतीय क्षण में द्वित्वत्व का निर्विकल्प का और चतुर्थ क्षण में द्वित्वत्व विशिष्ट द्युत्व का सविकल्प ज्ञान और अपेक्षा बुद्धि का नाश होगा तो चतुर्थ क्षण में ये नाश हो गया अपेक्षा बुद्धि तीन क्षण रह गई तो अगर आप त्री क्षण जन्य कहेंगे अपेक्षा बुद्धि ग्रहण हो जाएगा और ज्ञानत्व तो अपेक्षाबुद्धि में रहेगा नहीं रहेगा रह जाएगा तो आप जो त्रिक्षण वृत्ति जन्य उसमें अवृत्ति अवृत्ति जा, जाति कहेंगे और ज्ञानत्व का ग्रहण नहीं हो पाएगा क्योंकि त्रिक्षण वृत्ति जन्य हो गया अपेक्षा बुद्धि और उसमें वृत्ति हो गया ज्ञानत्व का तो ज्ञानत्व जाति ग्रहण नहीं हो पाएगा इसलिए यह कहे चतुक्षण वृत्ति ये कहने का तात्पर्य है अच्छा ये रामरुद्री में देखिए वृत्ति अंतमच जो तदर्थ तदर्थत्वाद के ऊपर में दिया वृत्ति अंतम च ज्ञानत्वादर जन्यवृत्तिवाद असंभव वारणाय जो मूल में चतुक्षण वृत्ति दिया तो ये हाँ ज्ञानत्वादर जन्यवृत्तिवात खाली अगर वृत्ति कहेंगे ज्ञानत्व का ग्रहण नहीं हो पाएगा ये दिनकी में दिया था ना वृत्त्यंतम च ज्ञानत्वादर जन्यवृत्तिवाद असंभव वारणाय अगर आप चतुक्षण वृत्ति नहीं कहेंगे जन्य अवृत्ति कह देंगे ज्ञान तो का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि ज्ञान तो जन्य वृत्ति हो गया इसके लिए रामरुद्री में कहते हैं असंभव वारणा उसके लिए संग्रहो न सियादिति अन वृत्ति संग्रहो न सियादिति अन संग्रहो न सियात कहीं पाठ है अच्छा अच्छा आगे आएगा ठीक है ठीक है आगे आएगा हाँ देखिए दिनकी में अपेक्षा बुद्धि अच्छा पहले मुक्तावली में अपेक्षाबुद्धि ही क्षणत्रयम तिषति चतुष्टयम तो न किमी जन्य ज्ञानादिकं ज्ञानादिक्षति अपेक्षाबुद्धि क्षणत्रयम तिषति अगर आप साधर्म्य में चतुक्षण को हटा करके क्षणत्रय वृत्ति दे देंगे अपेक्षाबुद्धि का भी ग्रहण हो जाएगा और उसमें वृत्ति हो जाएगी ज्ञानत्व तो जाति का अगर त्रीक्षण नहीं कह के हम चतुक्षण कह देंगे अपेक्षा अपेक्षावृद्धि चतुक्षण नहीं रहती है तो चतुक्षण वृत्ति जन्य ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें ज्ञानत्व तो जाती रह जाएगी अपेक्षाबुद्धि क्षणत्र तिष्ट अपेक्षाबुद्धि में ज्ञानत्व तो जाति रहेगी और क्षण चतुष्ट तो न किमी जन्य ज्ञानदिकम तिषति चतुक्षण वृत्ति कोई भी जन्य ज्ञान नहीं है अगर हम लक्षण में कहेंगे चतुक्षण वृत्ति और जन्य ये कोई जन्य, जन्य ज्ञान चतुक्षण वृत्ति और जन्य ये दोनों कह देंगे तो कोई भी ज्ञान ग्रहण होगा नहीं होगा मतलब चतुक्षण वृत्ति भी हो और जन्य हो ऐसा कोई ज्ञान ग्रहण नहीं होगा अच्छा तो इसलिए उसमें अवृत्ति हो जाएगी ज्ञानत्व जाति चतुक्षण वृत्ति और ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें ज्ञानत्व वृत्ति हो जाएगी ईश्वर ज्ञान चतुक्षण वृत्ति है किंतु जन्य नहीं है तो चतुक्षण वृत्ति भी हो और जन्य हो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें ज्ञानत्व रहेगा तो इसलिए ज्ञानत्व में अवृत्ति तो माँ जाएगा मूल में अपेक्षा बुद्धि ही क्षणत्रयम तिष्ट क्षण चतुष्ट तो न किमपन्य ज्ञानादिकम तिष्ट चतुक्षण वृत्ति कोई भी जन्य ज्ञान नहीं है इसलिए ज्ञानत्व तो जाति हो जाएगा चतुक्षण वृत्ति जन्य अवृत्ति लक्षण का घटक बन जाएगा ठीक है मैं तथा तो त्रिक्षण वृत्तित्व से प्रवेश अगर लक्षण में त्रिक्षण वृत्तित्व ले लेंगे तो त्रिक्षण वृत्ति अपेक्षाबुद्धि हो जाएगी और वो जन्य है उसमें ज्ञानत्व तो की वृत्ति हो जाएगी अगर हम लक्षण कहते हैं कि त्रिक्षण वृत्ति जन्य वृत्ति तो फिर ज्ञानत्व तो का ग्रहण हो पाता नहीं हो पाता तो संग्रहो न स ज्ञानत्व का संग्रह नहीं हो पाएगा अर्थात साधर्म्य का घटकत्व जाति ज्ञानत्व नहीं हो पाएगा इसको रामरुद्री में कहते हैं संग्रहो न सियात इति अने ज्ञान ज्ञानत्व आदा आत्मनि लक्षण समन्वयाय को लेकर के साधर्म्य का लक्षण आत्मा में समन्वय करने के लिए तृतीय क्षण वृत्ति तम उपेक्षितम तृतीय क्षण वृत्तिव इसका उपेक्षा कर दिया गया क्यों कहते हैं कि आत्मा में साधर्म्य का लक्षण घटाने के लिए अर्थात चतुक्षण वृत्ति चतुक्षण वृत्ति जन्य अवृत्ति जाति कह करके ज्ञान तो जाति को ले करके साधर्म्य घटाने के लिए उद्यम किया गया इसलिए त्रिक्षण वृत्ति नहीं ले पाएंगे अगर आप ज्ञानत्व कर नहीं ले करके अन्य किसी को विशेष गुणों को ले करके साधन में घटाएंगे तब आप त्रिक्षण वृत्ति ले सकते हैं जैसे त्रिक्षण वृत्ति जन्य अवृत्ति जाति तो ये इच्छा तो होगा त्रिक्षण वृत्ति हो और जन्य हो इच्छा हो जाएगा ऐसा कोई भी है जो कि है, अर्थात त्रिक्षणवृत्ति इच्छा तीन क्षण रहने वाला इच्छा और जन्य हो ऐसा होगा कहीं मिलेगा अपेक्षा बुद्धि है ज्ञान है जो कि तीन क्षण रह जाएगा किंतु तो ऐसा कोई भी इच्छा नहीं है जो तीन क्षण रहेगा इसलिए क्षणत्रयवृत्ति जन्य करने से घटादि होगा वो घटादि में इच्छा तो जाती रहेगी नहीं रहेगा अगर हम साधर्म्य का घटक जाति इच्छात्व तो को लेंगे तब क्षणत्रयवृत्ति जन्य अवृत्ति ये हो जाएगा ज्ञानत्व को लेंगे तो ये घटेगा नहीं इसलिए यह रामरुद्री में आगे कहते हैं इच्छात्व आदाय एवं लक्षण समन्वय संभव है न इसलिए त्रिक्षण वृत्ति शक्यते वक्त इति सूचितम् आप यहाँ चतुक्षण वृत्ति नहीं कह करके त्रिक्षण वृत्ति जन्य अवृत्ति जाति मत विशेष गुण कह सकते थे तो त्रिक्षण वृत्ति जन्य अवृत्ति जाति फिर कौन जाति को लेना पड़ता इच्छात्व आदि को लेना पड़ता ज्ञानत्व का ग्रहण नहीं हो पाता ठीक है आज यहाँ तय ओ शंकर शंकरचार्य केशव वधरा सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्तिमूर्तिभाग व्योम दक्षिणा दक्षिणामूर्त नमः शांति शांति शांति